ज्वर निदान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्योस, सहीजन, मूली देवदारों, कुष्ठ, लहसुन, बकुची, नागर मोथा, गुगल, लांगुची आदि औषधियों का वर्ग करवा अग्नि दीपक, शरीर शोधक, कुष्ठ खुजली का स्थूलता आलस्य तथा कर्मेदोष का विनाशक एवं सुकर और मेद का विरोधी हैं। इस बर्ग की एक भी औषधि का अधिक सेवन करने से वह ब्रह्म और विदा है उत्पन्न करता है कर्तमाला जिसको केवड़ा स्वमालिका कहते हैं करीर जिसे बंसांकुर कहते हैं हल्दी इंद्रयव स्वादोकंठक जिसे भूमि कुम्हड़ा भी कहते हैं बेतलता ब्रतिद्वय संख्नी चोर पुष्पी जिसे कहते हैं गुरुची इंद्रवंती त्रव्रत निशोत मंडोकपरणी जिसे मंजीठ कहते हैं कारवेल जिसे करेला कहते हैं वार्ताकु बैंगन करवीर मने कनेर वास मतलब अडूशा रोहिणी मतलब कंजा संक चूर्ण मतलब संक पुष्पी करकोट खेकसी चमेली वरुण वैज्ञंती नीम मालकंगनी आर्पणर नामक ये सभी औषधियाँ तिक्त रस वाली होती हैं, इनका रस छेदक, रोचक और जटरागन दीपक होता है, यह शरीर का अंतर एवं बाह्य सोधन करती हैं। इस रस के सेवन से ज्वर, त्रिशना, मोरचा तथा कंठ के रोग नष्ट हो जाते हैं। इस औषधि वर्ग में किसी एक औषधि का अधिक सेवन करने पर प्राणी के प्राणी में विस्थामोत्र श्वेद तथा शरीर सु यथोचित सेवन न करने से यह रस, हानुष्ठम्भ, आपेक्षक, पीड़ा, मस्तिष्क, सूल और वर्ण आदि में भी उपद्रवों का कारण बन जाता है। त्रिफला, सल्लकी, जामुन, आमड़ा, वरगद, तिंदुक, बकुल, साल, पालंकी मुद्ग और चिल्लक का रस कसाये ग्राही रोषी स्तंभन स्वेदन तथा शरीर शोषक होता है। इसमें से किसी एक का अत्यधिक सेवन करने पर वहाँ हृदय में पीड़ा, सुकशेष, ज्वर, आद्मान तथा अस्तम्भादि का रोगों का कारण हो जाता है। हल्दी, कुष्ठ, सेंदा नमक, मेषस्तंगी वाद, अतिवाला, कचरा सल्लकीन, पाड़ा, पंदरनवा, सतावरी, अग्निमंधे, ब्रह्मदंडी, स्वदंष्ट्रा, ईरण्डे, यव, कोल, आरोप, कुलथ, आदि विशेष औषधियों का प्रत्येक प्रत्येक रस एवं दस मूल का अक्वाट पान करने वाला मनुष्य अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले बातज एवं पितज विकारों को विनष्ट करने में सफल होता हैं। सतावरी विदारी बालक उसीर चंदन दूर्वा वट पिपली वेर सल्लकी केला नील कमल लाल कमल गोलर पटोल हल्दी, बुद्धतथा कुष्ठ इन औषधियों का वर्ग कफ विनाशक होता है। शतपुष्पी जाती व्योस्ह, आरक्ष बध, लांगुची और घृत ग्रहतेलाद से सिद्ध होने वाले अन्य रसने हपासों में प्रसस्त माना गया है। बुद्धि, स्मृति में तथा अग्निवृद्धि की अवलाशी जनों के लिए ग्रहतेलावक प्रदेह है। पैतक विकार होने पर माप्रग्रत और वात विकार होने पर उसको नमक के साथ सेवन करना चाहे कप के अत्यधिक विकृत होने पर रोगी को पिपली सोंठ काली मर्च और यवक छार मिलाकर दिया गया ग्रत स्लेशकर होता है यह ग्रत ग्रंथ दोष नाड़ी विकार क्रमी स्लेश मेदा तथा वात रोग से युक्त रोगियों को भी देना � तेल पदार्थों का सेवन शरीर को हल्का और कठोर बनाने के लिए करना चाहे या कठोर कोष्ट वालों प्राणियों के लिए लाभकारी होता है तथा वायु धूप जल भार मैथोन और व्यायाम के कारण छिड़ हुए धातों से युक्त जनों के लिए भी ये उचित हैं। शरीर के रोकचिताएं कष्ट वृद्ध अवस्था जटरागनी की मंदता तथा वात दोष से गिरे हुए प्राणियों को इसने युक्त अवसदी एवं वातों का प्रयोग करना चाहे इसके बाद जब प्राणियों के सिर में रोग हो गया तो चिकित्सा शास्त्र के नियमानुसार सिर की अपेक्षित सिराओं के समूह को गर्म करके प्राणी को धीरे-धीरे सिर का मर्दन करना चाहिए स्नेकवात और वटिका आदि के रूप में प्रयुक्त औषधियों की उत्तम मध्यम तथा अधम ये तीन मात्राएं मानी गई हैं जिनमें उक्त मात्रा एक पल अर्थात 8 तोला और मध्यम और अधम मात्रायन चार तोला मानी गई हैं ग्रीत पाक सेवन में गुणगुणा तथा तेल पाक सेवन में सीतल जल का प्रयोग होना चाहे इष्टने हैं पित्त विकार तथा त्रस्कनाजल दोष में मनुष्य को गुणगुणा जल पीना चाहे शरीर में जटरागन के बल प्रबल होने पर प्राणी को बातानुलोप इष्टिक द्वभाव होने पर जटरागन का दीपन रक्त भाव वाले स्त्रियों के होने पर स्नेह तथा अत्यधिक उष्णिकता के होने पर रुक्षता उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहे। चाहिए कोदो आदि रुक्ष अन्न तक्र तेलकूट तथा सत्व के अनपेक्षित प्रयोग से वात तथा कफ रोग में अथवा वात रोग में स्वेद क्रिया करने चाहे किंतु अत्यंत स्थूल रोग क्षदरोबल और मूर्छित ब्राह्मी ग्रह आदे इसने पापों की निर्वाण विधि तथा विभिन्न रोगों के द्वारा उनका उपचार। धर्मांतर भगवान् ने कहा स्त्रोते अब मैं रोगों को दूर करने वाले ग्रह और तेल आदि पदार्थों के विषय में बताऊंगा आप सुनो कि संकुपस्पी वच्चसोमा ब्राह्मी ब्रह्मस्वरचला अभ्यां गुरुची अट्रोशकम्। त्रिपलां त्रिबल बला निर्गुडी नीम वासक आवसदियां रस से सिद्ध सभी रोगों को दूर करती हैं। सतावरी गुडुची चित्र के विजोरा नीमु का रस अथवा कंड के रसाद से समनविते सिंदूरगुड़ी का रस या पुद्नरनबा और चमेली अथवा त्रिफला के साथ अडूसाय ब्रह्मी एंड ब्रंगराज कुष्ट मोसलीदा समूल और खाद्र की गिसकर बनाई गई बटी बटी का मोदक या चूर्ण सभी रोगों को दूर करता है। चित्रक, मंदारक और निशोत अथवा अजवायन तथा कनेर या सुधा जिसको गुड़ची कहते हैं वाला मतल गण्यार, सप्तपर्णी, सुवर्चिका, पित्तपाकड़ा और ज्योतिषमती मालकंगनी जिसे कहा जाता है, इन औषधियों को एकत्र करके विद्वान को उनका तेल पाक सिद्ध करना चाहिए। इस योग से सिद्ध तेल का प्रयोग भंगदर रोग में करना चाहिए, सोधन, रोपन तथा सर्व वर्ण कार्य, चित्रकारी, जो महातेल हैं। वे सभी प्रकार के रोगों का निवारण करने में समर्थ हैं अथवा सभी रोगों का निवारण कर सकते हैं अजमोदा, सिंदूर हरताल हल्दी दारु हल्दी यवक्षार छज्जी समुद्रफेन अग्रक सरल द्रव इन्द्रायण अपामार्ग केला तथा तिंदुक koko saman bhaag me vakrike sarsoon ka teile vakrii ke mutratta gohdugd ko mila kar dhiri-dhiri mand-mand aagni ki aanchi usko paka karke us siddh teile ko paka ka naam ajmodad teile yaha gandh malha namak rog ko dure karta jiske gale me anndar se giltiya ho jatii विद्वान व्यक्ति को सबसे पहले इस गंडमाला का निवारण करना चाहिए इस गंडमाला का उपचार करना चाहिए यह जो गंडमाला नामक रोग में होने वाली को पकाना चाहे, उस तेल को लगाने से ये जो गंडमाला के उस तेल का लेप करना चाहे। तदनंतर उनका सोडन करके इसी अजमोदाद तेल से घाव को भरते हुए उसमें कोमलता लाने का प्रयास करें या इस तेल से उनके मवादादि को साफ करते रहें, उस फोड़े पंसी को धोते रहें, जिससे कि वह निश्चित रूप से ठीक हो जाता है।